भारत का संसार को संदेश मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। तुम लोगों में जिन्होंने संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास का भली भांति अध्ययन किया है इस सत्य से अच्छी तरह परिचित होंगे संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है यदि भिन्न भिन्न देशों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह भारत का जितना ऋणी है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 तथा ऋणसज्जा से सज्जित सेना समूह की सहायता से बिना रक्त प्रवाह में शिक्त हुए बिना लाखों स्त्री पुरुषों के खून की नदी बहाए कोई भी नया भाव आगे नहीं बढ़ा प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ ही साथ असंख्य लोगों के हाहाकार अनाथों और असहायों का करुण क्रंदन और विधवाओं का अजस्र अश्रुपात होते देखा गया है प्रधानतः इसी उपाय द्वारा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 उससे भी पहले जिस समय का इतिहास में कोई लिखा नहीं है जिस सुदूर ढूंझने अतीत की ओर झांकने का साहस परंपरा को भी नहीं होता है। उसी काल से लेकर आज तक न जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत से प्रसृत हुए हैं पर उनका प्रत्येक शब्द आगे शांति तथा पीछे आशीर्वाद के साथ कहा गया है संसार के सभी देशों में केवल एक हमारे ही देश ने लड़ाई झगड़ा करके किसी अन्य देश को पराजित नहीं किया है इसका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है और इसी से हम अब तक जीवित हैं